के के, की की एक, एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है, है डॉक्टर महेश परिमल का आलेख बौद्ध कला का स्वर्ण शिखर सांची। मैं सांची हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी से केवल एक घंटे दूर वैभव और ऐश्वर्यशाली है मेरा इतिहास सम्राट अशोक से नाता है मेरा प्रकृति मेरे आंगन में खेलती है मेरे करीब ही गुंजी थी संघ मित्रा की हंसी। <laughs> आज भी मेरा मान यहाँ की पहाड़ियों में गूंज रहा है हर वर्ष लाखों शीश श्रद्धा से झुकते हैं मेरे सामने गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों की अमानत है मेरे भीतर जिसे शताब्दियों से सहेज कर रखा है मैंने कई विशेषताएं हैं मेरी। मुझे देखने और सुनने प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं और मुझ में समा जाते हैं। वर्षों से मैं मौन हूँ पर मेरा मान भीतर की आवाज बनकर सब में समा रहा है आप जानना चाहेंगे मुझे तो आइए आइए चलिए मेरे साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मात्र 40 किलोमीटर दूर मेरे नाम पर रेलवे स्टेशन है यहाँ से एक किलोमीटर दूर पहाड़ी पर है मेरा हृदय स्टेशन पर उतरते ही मेरा मनोरम दृश्य लोगों को लुभाने लगता है मेरी पहचान मेरे हृदय रूपी स्तूपों के कारण है यहाँ के स्तूप भारत देश के अनेक स्तूपों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और पूर्ण है जानना चाहते हैं इन स्तूपों को तो देखिए देखिए सुबह की पहली किरण के साथ सुनहरी आभा लिए ऐसे लगते हैं ये स्तूप देखा कैसा लगा सच मानो इन क्षणों में पूरी प्रकृति ही मुझ में समा जाती है इन स्तूपों में पूर्व तीसरी शताब्दी से ऐसी बारहवीं शताब्दी तक की एवं शिल्प कला के प्रादुर्भाव विकास और अवनती का पूरा परिचय मिलता है इन पंद्रह शताब्दियों में भारत के बौद्ध धर्म का संपूर्ण इतिहास छिपा है इतना कुछ होने पर भी इस बात पर इतिहास मौन है कि ने मुझ पर इतनी कृपा दृष्टि गौतम बुद्ध की किलकारी न तो मेरे आंगन में गुंजी थी और न ही कभी मेरे जीवन को उनके ललाट की लालिमा ने आलोकित किया इसके अलावा न तो मेरे आंगन में कभी बौद्धों का कोई महासम्मेलन हुआ और न ही कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना की ही मैं साक्षी हुई फिर भी फिर भी उनकी स्मृतियाँ मेरे मानस पटल पर छाई हुई हैं यहाँ तक कि चीनी यात्री वैन सांग भी अपने संस्मरणों में मेरा जिक्र मेरा नहीं करते हैं। अब आप, आप मुझसे, मुझसे पूछेंगे कि आखिर मेरी प्रसिद्धि इतनी, इतनी, इतनी क्यों है? तो मैं बता दूं कि मेरी प्रसिद्धि का, का कारण ये स्तूप संधागार मंदिर और स्तंभ हैं। आओ आओ अब मैं बता दूं अपने आंगन के सबसे बेश रे के बारे में ये देखिए ये है क्रमांक एक यही है वह मेरे आंगन का अमूल हीरा जिसे अब तक विश्व के लाखों लोगों ने निहारा है आप भी निहार सकते हैं पर निहारने से क्या होगा इसके बारे में कुछ मालूम तो होना ही चाहिए ना तो सुनिए यह है स्तूप क्रमांक एक निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था जो, जो उस, उस समय उज्जैनी के राज्यपाल थे उन्होंने पड़ोसी, पड़ोसी जनपद भेलसा यानी विदिशा के एक श्रेष्ठी वर्ग की कन्या से विवाह किया था मेरे आंगन में बड़ी शान से खड़ा ये स्तूप भारत वर्ष का प्राचीनतम स्थापत्य है इसकी परिधि जानना चाहेंगे आप इसकी परिधि है 36.5 मीटर और ऊंचाई 16.4 मीटर इसी पर है अर्ध गोलाकार गुब्बद इस रूप में इसकी निराली शोभा देखने लायक है चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है देखिए, देखिए कितने चिकने हो गए हैं इसके पत्थर। आखिर हो भी क्यों प्रति वर्ष लाखों लोग इसकी परिक्रमा जो करते हैं। इस स्तूप के चारों ओर चार द्वार हैं। ये वास्तव में द्वार नहीं आरम्भिक बौद्ध कला के श्रेष्ठतम नमूने हैं सिद्धांतों के अनुसार इसमें भगवान बुद्ध का चित्रांकन प्रतीक रूप में हुआ है जैसे कमल उनके जन्म का प्रतीक है वृक्ष उनके बोधि ज्ञान का चक्र उनके पहले धर्मोपदेश से लिया गया है। पाद, और गद्दी उनके अस्तित्व का प्रतीक है कहीं कहीं भगवान बुद्ध की खंडित मूर्तियाँ भी आपको दिख सकती हैं। इसी से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का मुझसे अटूट नाता है आप देख रहे हैं पत्थरों पर उत्कीर्ण ये कलाकृतियाँ जी हाँ ये सभी इतनी तीव्र प्रेरणा और अनूठी कल्पनाशीलता से उत्कीर्ण की गयी है की समीपर्ती आकृतियों के साथ देखने पर बौद्ध तोरणों के ये श्रेष्ठ उदाहरण प्रतीत होते हैं इसके अलावा स्तूप इस की ठोस स्थिति को सुंदरता से अभिव्यक्ति देते हैं। स्तूप क्रमांक एक को देखने से मन भर गया हो तो आइए आपको दिखाते हैं दो। इसकी खासियत यही है कि यह बिल्कुल पहाड़ी के किनारे स्थित है इसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसका पाषाण कट भरा है जो इसे घेरे हुए है और ये देखिए ये है स्तूप क्रमांक तीन देखा, देखा आपने बड़े स्तूप के पास ही स्थित इसका, इसका अर्ध गोलाकार महत्व भार्मी के कारण उल्लेखनीय है और इस, इस पर, पर चमकदार पत्थर का छत्र है भगवान बुद्ध के दो सबसे पहले शिष्यों सारी पुत्ता और महामोगलना के इसी के भीतर के भीतर कक्ष से प्राप्त हुए थे। मेरे आंगन में सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने अवशेषमक स्तंभ का निर्माण करवाया लोग इसे अशोक स्तंभ कहते हैं। इस, इस स्तंभ को देखा आपने अपने राष्ट्रीय प्रतीक से कितनी समानता है इसकी सारनाथ का अशोक स्तंभ कहीं इससे प्रभावित तो नहीं है ये अशोक स्तंभों के श्रेष्ठतम नमूनों में से एक है जो अपने सौंदर्य पर समानुपात और वास्तु संतुलन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है पर इस वानरराज को क्या कहेंगे जो यहाँ आकर कभी कभी अपनी परम सत्ता होने का आभास देते हैं, इनके बैठने के अंदाज से ही इनके वानर राज होने का आभास मिल जाता है ये भी यहाँ आकर मुक्त हो जाते हैं पर आपको मुक्त नहीं होना है क्योंकि आपकी थकान अब आपके चेहरे से साफ दिखाई दे रही है पर आपको चलना है मात्र आधे घंटे तक मेरे साथ मैं अदृश्य होकर आपके साथी ही हूँ आपसे बातें करते करते हम पहुँच गए उदयगिरी की उन गुफाओं के पास कलाकारों की छेनी और हथोड़ों ने जहाँ कमाल कर दिखाया है चट्टानों पर चोट करना भी कितना आह्लादकारी हो सकता है इसे यहाँ की गुफाओं को देखकर आप जान सकते हैं क्षितिश पर प्रहरी की तरह खड़ी हुई बलुआ पत्थर की पहाड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई ये गुफाएं अभय स्थल के समान हैं। यही एक शिलालेख कहता है कि ये गुफाएं चंद्रगुप्त द्वितीय काल की हैं, अर्थात चौथी पांचवी सदी, सदी में, में निर्मित हुई हैं। अब, अब क्या, क्या कहता है आपका, आपका मन मैं जानती, जानती हूँ मैं जानती, जानती हूँ जो भी, भी मेरी, मेरी गोद में, में आता है इसी तरह से दुलार पाकर थक जाता है मैं भी अपना स्नेह लुटाने में भला कब पीछे रहती हूँ आप सबकी थकान बस यही कह रही है कि मैं भी चलूं पर जाते जाते बस एक बार, एक बार बार मेरे हृदय स्थल को सूरज की अंतिम किरण के साथ निहार लीजिए वो देखिए वो देखिए मेरा हृदय स्थल इसी में सिमट गया है मेरा संपूर्ण अस्तित्व अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर महेश परिमल का आलेख बौद्ध कला का स्वर्ण शिखर सांची वाचक स्वर भारती परिमल